शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज के पद प्रांत में स्वामी धर्मेशानंद मैं उनके विविध भावों की धारणा नहीं होती वेदांत आदि शास्त्र पढ़ता हूँ किंतु किसी विशेष भाव में मन स्थिर नहीं होता आप ऐसा भाव बता दीजिए जिससे मन को स्थिर रख सकूँ और मेरा कल्याण हो आपके स्त्री मुख से सुनकर मैं निश्चिंत हो जाऊँगा महापुरुष अच्छा मैं तो बता दूंगा उसे ठीक से कर सकोगे बहुत ही गंभीर भाव से उन्होंने इस बात को कहा मैं चेष्टा करूंगा महाराज प्राण पर से प्रयत्न करूंगा। आप शक्ति दीजिए महापुरुष यह तो कोई काम की बात नहीं हुई इतना कहकर वे कुछ सोचने लगे इतने में एक ब्रह्मचारी एक टोकरी में कुछ चीज़ें महापुरुष को दिखाने लाए महापुरुष ने दो एक मामूली बातें कहकर उन्हें विदा दी इस समय मैं सोच रहा था कि प्राण पर से प्रयत्न करूंगा ऐसा कह तो दिया किंतु इनकी आज्ञा में प्राण सौंपने की शक्ति मुझमें कहां है इनका आदेश न माना तो मेरा अकल्याण होगा ख़ास तौर पर इन्होंने बहुत ही गंभीर भाव से कहा है यह तो बच्चों का खेल नहीं है इसके बाद मैंने पूछा मैं महाराज आपने मुझे जो मंत्र दिया है उसका मैं जब करता हूँ किंतु चंचल मन इससे नहीं होता मन में दूसरी चिंताएं आ जाती है उस मंत्र का अर्थ क्या है किस अर्थ का चिंतन करूँगा महापुरुष वह मंत्र उनका एक नाम है नाम और नामी अभिन्न है अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है भगवान का नाम है ऐसा सोचकर नाम जप करना सामने वाली दीवाल पर टंगे हुए चित्र को दिखाकर तुम इस मूर्ति का चिंतन करना मैं केवल इसी मूर्ति का चिंतन करने से होगा और कुछ सोचना ना पड़ेगा महापुर कुछ नहीं मैं और कुछ भी नहीं महापुर कुछ नहीं मैं किसी एक भाव का आश्रय लिए बिना तो चिंतन नहीं किया जा सकता महापुर जैसा भाव मन में आएगा वे तो तुम्हारे सब कुछ हैं तुम्हारे माँ बाप सच्चिदानंद और भी सभी कुछ वे सब हैं मैं बुद्धि के द्वारा वे मिल सकते हैं महापुरुष नहीं मैं या विद्या या शास्त्र ज्ञान के द्वारा महापुरुष जी नहीं वे बुद्धि विद्या या शास्त्र ज्ञान के द्वारा नहीं मिल सकते इनमें से किसी के द्वारा भी वे नहीं मिलते बेटा उनके शरणागत हो जाओ यही एकमात्र पथ है उनसे प्रार्थना करो वे सब संदेह दूर कर देंगे वे तो अंतर्यामी है तुम्हारा सब कुछ वे जानते हैं केवल उनकी कृपा कृपा कृपा दूसरा उपाय नहीं है केवल हृदय मन से प्रार्थना करो मैं मेरा भय नहीं जाता महापुरुष जी किसका भय मैं मृत्यु का भय महापुरुष जी क्या तुम इस शरीर को अनंत काल तक रख सकोगे मैं नहीं महापुरुष जी तब उनसे प्रार्थना करो वे सब ठीक कर देंगे वे त्रिकालज्ञ हैं तुम्हारे इस शरीर का जन्म होने से पूर्व से ही इस जीवन में जो कुछ होने वाला है सब कुछ उन्होंने निश्चित कर रखा है वे सब जानते हैं उन्हें अपने हृदय की वेदना जताना उसके बाद जैसा हो फिर एक दिन आकर मुझसे कहना मैं सम्भवतः आपको कष्ट होगा ऐसा सोचकर मैं आपके पास आने से डरता हूं वे उस समय बहुत ही वृद्ध हो गए थे शरीर भी अच्छा नहीं रहता था महापुर जी नहीं कोई डर नहीं है मेरा कुछ नहीं होगा तुम जब चाहो आना जो बताया वह करना उस दिन संध्या के अनंतर रात लगभग नौ बजे श्री श्री के भवन में बैठ लौटने के पूर्व में महापुरुष को प्रणाम करने गया उन्होंने प्रेम से कहा क्यों सुबह जो कहा था सब याद है ना मैं जी हां महापुरुष अच्छा तो अब जाओ जो बताया है उसे करना क्यों करोगे ना इसके बाद में उन्हें प्रणाम कर नाव से गंगा पार होकर बाग बागा जार स्थित मां के भवन में लौट आया बराबर सोचने लगा कहां उनकी कैसी करुणा कितना प्रेम है हमारे कल्याण के लिए वे सदा सोचते रहते हैं पच्चीस अक्टूबर 1932 सौ बसंत बाबू के दूसरे छोटे भाई वीरेंची बाबू बहुत बीमार हैं अम्ल और सूल के दर्द से वे लोट पोट होकर छटपटा रहे हैं कलकत्ता के सबसे बड़े डॉक्टर नील रतन सरकार जवाब दे गए हैं उनके एक सौतेले भाई के साथ मैं महापुरुष जी को यह समाचार सूचित करने गया विरिंची बाबू यातना से अत्यंत कातर होने पर भी श्री गुरु कृपा श्री गुरु कृपा कहकर हम लोगों को महापुरुष के पास जाकर अपने कष्ट की बात जताने के लिए कहते हैं सब सुनकर महापुरुष ने कहा आह विरिंची बीमार है जाओ जाओ श्री ठाकुर का चरणामृत ले जाओ और अभी जाकर पिला दो अच्छा हो जाएगा उनके भाई के प्रति और अच्छा हो जाने पर मन भर दूध की शीर का भोग देना मेरे प्रति देखो ठाकुर का चरणामृत हमारी महौसध है मैं भी बहुत आशीर्वाद देता हूँ चरणामृत लेकर हम दोनों उनके घर पहुँचे चरणामृत पीते ही यातना दूर हो गई आह कह कर विरंजी बाबू सो गए इसके कुछ दिनों बाद मठ में एक मन दूध भेजा गया दो वर्षों तक फिर कोई रोग नहीं हुआ बाद में ठीक महापुरुष महाराज जी के महाप्रस्थान के समय विरंजी बाबू भी प्रलोक से गए संभवतः उन्नीस ईस्वी में मैं बाग बाजार श्री श्री, श्री के भवन से बेलूर मठ आया दिसंबर का महीना था श्री श्री महापुरुष महाराज की जन्मतिथि के दिन सैकड़ों भक्त मठ में आए हुए थे पुराने ठाकुर मंदिर में षोड़श उपचार से पूजा समाप्त हुई अतिथि घर में साधु लोग भजन गा रहे थे महापुरुष महाराज के कमरे में दल भक्त पुष्पमाल्य फल मिठाई आदि लेकर श्री गुरु के दर्शनार्थ आते रहे मठ में आनंद का बाजार सा लग गया जब ध्यान भजन कीर्तन भोग राग और भक्त समागम से मठ उल्लसित था और उसी के भीतर श्री श्री भगवान के अंतरंग पार्षद आत्म समाहित ब्रह्मज्ञ योगी माँ जगदम्बा के नाम से मतवाले महापुरुष महाराज तथा सदा श्री श्री रामकृष्ण देव की लीला के स्मरण मनन और भाव में तल्लीन हो रहे थे जब वे अकेले रहते थे तो वे निसंग ज्ञानी श्रेष्ठ मानु ध्यान समाहित रहते थे उनका यह भाव ब्रह्म मुहूर्त में समाधि रूप में प्रकट हुआ प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए जाने पर दिखाई पड़ता मानो उनका मन जीव भूमि पर उतरना नहीं चाहता फिर दोपहर को श्री ठाकुर के पूजा दर्शन और कीर्तन श्रवण में इतने अधिक भावभक्ति का प्रकाश होता था कि उनके स्त्री मुख का एक शब्द भक्त के हृदय में ईश्वर का अस्तित्व तथा ईश्वर के साथ जीव का सानिध्य बोध जागृत करता था उस दिन दोपहर के लगभग 12 बजे के समय महापुरुष महाराज अपने कमरे में भोजन करने बैठे चारों ओर आठ दस साधु खड़े थे भोजन करते हुए वे भगवत प्रसंग में विविध बातें कह रहे थे ठीक उसी समय स्वामी विवेकानंद की शिष्या मिस मैक्लाउड उस कमरे में आकर महापुरुष महाराज को नमस्कार करके हंसते हुए बोली स्वामी जी आज शुभ दिन है आज आपकी जन्मतिथि है यह बात सुनकर महापुरुष का चेहरा एकाएक बहुत गंभीर हो गया उन्होंने भोजन से मुख उठाकर मिस मैक्लाउड की ओर देखते हुए कहा किसका जन्म किसकी मृत्यु मेरा जन्म नहीं है और मृत्यु भी नहीं उनका चेहरा इतना उज्जवल और गंभीर हो गया था कि उपस्थित भक्तों का चित्त भी मानो क्षण भर में एक अतीन्द्रिय राज्य में चला गया सेवक ने महापुरुष को भोजन से विरत और आत्मस्थ हो देखकर मिस मैक्लाउड को श्री ठाकुर की बात के लिए इशारा किया क्रमशः महापुरुष का मन ज्ञानभूमि से भक्ति के राज्य में उतर आया इसके अनंतर मिस मैक्लाउड ने कहा श्री गुरु महाराज की पूजा का उत्सव आज श्रद्धा भक्ति और समारोह के साथ संपन्न हुआ सैकड़ों भक्त आनंद में रहे हैं इस कारण आज हम लोग आपका दर्शन कर प्रसन्न हो रहे हैं उन्होंने भाव विभोर होकर कहा हाँ हाँ सब कुछ ठाकुर ही तो हैं इस तरह महाराज का भोजन समाप्त हुआ वे बहुत ही थोड़ा खाते थे विविध उपकरणों के साथ प्रसादी अन्न का भी केवल दर्शन या कभी कभी केवल उंगली से स्पर्श करते थे वे अपूर्व रचना जयी महापुरुष थे सालों तक केवल केवल नूनवे का रसा और करेले की तरकारी के साथ थोड़ा अन्न खाकर परितिप्त रहा करते थे महापुरुष जी के जीवन में ज्ञान और भक्ति के अपूर्व समावेश की बात सोचने से आश्चर्यचकित होना पड़ता है एक भक्त ने एक बार उन्हें अपने गांव में से में ले जाने का अनुग्रह किया आग्रह किया वे मानव आत्मस्थ होकर कहने लगे मरी मैं कहाँ नहीं हूँ सर्वव्यापी असीम अनंत सर्वत्र ही विराजमान हूँ एक दूसरे समय संध्या के पूर्व गंगा किनारे बैठकर यह जगत और उसका कारण माया सभी ब्रह्म में प्रतिष्ठित है इस प्रसंग में उन्होंने कहा था अपनी सत्ता और अनुभूति देश काल और कार्य कारण का अतिक्रमण कर अनंत में व्याप्त हो रही है अब परिपूर्ण बोध स्वरूप में शांत समाहित होकर केवल ठाकुर के लीला संदर्शन के लिए जीवित हूँ यह सदानंद में निष्प्रिय सदा स्वयं परिपूर्ण ज्ञानवीर कांचन में कैसे उदासीन थे उनको एक दिन एक भक्त ने प्रत्यक्ष अनुभव किया था महापुरुष गंगा किनारे बैठे थे भक्त लोग प्रणाम करते हुए चले जा रहे थे चरणों के नीचे प्रणामी के बहुत से रुपये जमा हो गए थे उधर उनकी दृष्टि ही नहीं थी इसी समय एक डॉक्टर भक्त को उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो रुपये इन प्रणामी रुपयों को ले जाओ उन परम वैराग्य विग्रह सन्यासी के आत्मस्थचित्त में काम कांचन के प्रति उदासीनता देखकर सभी का मन क्षण भर के लिए मोह रहित हो गया उस भक्त ने भी कहा मैं रुपया नहीं चाहता आपने तो जो ब्रह्म ज्ञान की बात बताई है उसी को चाहता हूँ महापुरुष जी मौन रह गए संभवतः अंतर्दृष्ट सम्पन्न महापुरुष जान गए थे कि उस भक्त का अभी त्याग का समय नहीं आया है ब्रह्म ज्ञान लाभ तो दूर की बात है